पूना में देवानंद की मुलाकात गुरुदत्त से हुई जो इस फिल्म के नृत्य निर्देशक थे दोनों दोस्त बन गए और एक दूसरे से ये वादा किया कि जब कभी गुरुदत्त फिल्म निर्देशक बनेंगे तो वे देवानंद को नायक बनाएंगे और अगर देवानंद निर्माता बन गए तो वे गुरुदत्त को अपना निर्देशक चुनेंगे और यही हुआ सन उन्नीस में देवानंद ने बनाई फिल्म बाजी और दोस्ती के इस वादे ने साकार किया गुरुदत्त का निर्देशक बनने का सपना तकबीर ऐसी बिगड़ी हुई दशक में हिंदी सिनेमा के आकाश पर तीन महानायक उभरे थे राज कपूर दिलीप कुमार और देवानंद तीनों महानायकों में से एक अलग थलग छवि लेकर चमके थे देवानंद उनकी खास छवि का सितारा कभी रोमानी नायक के रूप में चमका तो कभी वे फिल्मों के बेताज बादशाह बने लेकिन कुल मिलाकर देवानंद की शख्सियत फिल्मों में एक ऐसे नायक के रूप में उभरी जो टूट कर प्रेम करता है जो सच्चाई आरोप अधिक है जो सिद्धांतों का पक्का है और जो अगर राह से भटका तो उसकी एक ठोस वजह है। बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पी कर अपने आप से कुछ कहूँगा जिंदगी भी एक नशा है दोस्त जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है लेकिन जब उतरता है सम्पन्न नायक देवानंद के व्यक्तित्व का जो सबसे आकर्षक बिंदु है वो है चेर युवक होना यानी सिनेमा जगत में सदा बहार नायक की छवि को देवानंद ने आज भी कायम रखा है फूल तुम गुलाब का क्या जवाब आपका जो पता है वो बाहर है आज दिल की बेहतली आ गई बात ये है तुम से है को प्यार सचारिया देव साहब सचमुच महानायक है उनकी नायिकाएँ बूढ़ी होकर नानी दादी और परदादी की भूमिकाओं में नजर आती रही लेकिन वे नायक बने रहे और एक सदाबहार नायक आइए उन नायकों पर नजर डालें, जिनके आगे पीछे घूमते जिन्हें छेड़ते जिनसे रूटते और जिन्हें मनाते नजर आए देवानंद सन 1955 फिल्म मुनीम जी देव साहब की नायिका नलिनी जयवंत मेरा ही मिलते हैं हैं जाने को और दे जाते यादें सन उन्नीस सौ अट्ठावन फिल्म सोलवा साल महीद रहमान बनी देवानंद ही नायका एक तारा न जाने कुना जाने कुस सौ उनसठ में फिल्म लव मैरिज में देवानंद ने माला सिन्हा को देख कर से चल, चांद ऐसी कहा धीरे धीरे में धीरे चल चाँद गगन में धीरे धीरे चल चांद गगन में पर धीरे धीरे चल चाँद गगन में सौ सात में दुन बम्बई बाबू में सुचित्रा सेन और देवानंद का दिल दीवाना हुआ जा साठ की फिल्म जब प्यार किसी से होता है आशा पारी को देख कर छेड़ा गया देवानंद का ये तराना याद है न आपको फिल्म वर्ड तेरे घर के सामने जिसमें देवानंद से उनकी नायिका नूतन बोली कहा दोस्तों जिक्र है सदाबहार नायक देवानंद की नायिकाओं का देव साहब की जोड़ी नायिका वहीदा रहमान से खूब जगे भला कौन भूलेगा 1965 की फिल्म गाइड को बदलना बदले दुनिया सारी ना बदलना हमें भी 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम शोक चंचल हेमा मालिनी ऐसी इफरार करते नजर आए तेर साहब पल भर के प्यार सारा जीवन पल भर के प्यार सारा जीवन हम वो नहीं जो छोड़ दे तेरा दामन अपने हाथों तो की हंसी हमको दे अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे तू हमारी वाका एत बार कर ले हमारी व बात बार कर ले झूठा ही सही प्यार सन उन्नीस सौ तिहत्तर हीरा पन्ना देवानंद और जीनत अमान हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका किसी की मधुभरी आंखों में हो चुका यादों की बस धूप उन्नीस सौ अठहत्तर देश पर देश देवानंद और टीना मुनीम अरे जैसा देश, वैसा सदा बहा नायक बने रहे उषा किरण की पीढ़ी से लेकर जीरा तमान और टीना मुनीम तक बड़ा ही लंबा है उनकी नायिकाओं का काफिला हम प्यार के हमसे कुछ न बोलिए। हम प्यार प्यार प्यार के के के हमसे हमसे कुछ कुछ न है है कुछ न बोलिए। बोलिए। हम हम जो उसी के रा की खासियत है उनका मैनरिज्म इसके लिए एक कहानी है कहते हैं कि कभी देव साहब सुरैया के दीवाने थे दरअसल 1949 में जब देवानंद निर्माता बने तो अपनी पहली फिल्म अक्सर में उन्होंने नायिका सुरैया को चुना देख कर बना था देव साहब का मैनरिज्म सफर हो, लंबा सफर हो सुंदर हो या मेला अपनी फिल्मों के संगीत पर खासी मेहनत करते हैं अगर उनकी फिल्मी यात्रा पर नजर डालें, तो पाएंगे कि व्यवसायिक स्तर पर भले ही उनकी फिल्मों का ग्राफ ऊंचा नीचा होता रहा हो लेकिन संगीत के पैमाने पर एक जमाने में लगभग उनकी सारी फिल्में खरी उतरी होंगे जुदा हम। नहीं नहीं है है है, मेरा, मेरा, दिल है। देखो देखो ना, चुड़ी नहीं है मेरा देवानंद एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेरणा है उन तमाम लोगों के लिए जो उम्र से हार जाते हैं, तमाम नाकामियों और तमाम संघर्ष के बावजूद वे आज भी डे हैं के कार्यक्रम जयमाला में एक बार उन्होंने ये बात कही थी अगर किसी आर्ट में काबिलियत और इमेजिनेशन और स्टडी और सोचने का मादा हो कि वो खुद लिखे और खुद डायरेक्ट करे अगर उसे नए था कि फिल्म बनानी है इसीलिए मैंने वो डायरेक्शन शुरू कर दी और सबसे पहले फिल्म जो मैंने डायरेक्ट की नाम था बे पुजारी उसके बाद मैंने फिल्म बनाई तारे राम हरे कृष्ण जिसे मैंने खटमंडू में शूट किया और जिसे फिल्माने में भी मुझे बहुत ही मजा आया उसके बाद मैंने एक और फिल्म बनाई दी रसम कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं हो इसलिए काम में इतना मशबूल रहता हूँ कि तो पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने वक्त जाता है और काम रुक जाता है आगे जब रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों भी ना और अभी बहुत सी फिल्म है बहुत से आइडियाज हैं मेरे दिमाग में तो जाने कितने कामयाबियों का जश्न मनाए बिना और नाकामयाबियों का मातम किए बिना आगे बढ़ जाना तन है एक मन है एक प्राण अपने एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने तूने कसम कसम ली, ली, नहीं होंगे जुदा हम, हम, तूने कसम कसम कसम ली, ली, ली। नहीं होंगे जुदा दरअसल देवानंद वर्तमान से निराश नहीं होते और अतीत के मोह में नहीं पड़ते वे भविष्य के सुंदर सपने संजोना चाहते है इसलिए तो उनकी यात्रा कड़े संघर्ष से शुरू होकर सपने साकार करने तक जाती है बल्कि उससे भी आगे कोई के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला इस सदाबहार अभिनेता को जन्मदिन की असंख्य शुभकामनाएं विविध भारती और श्रोता परिवार की ओर ऐसी चाहे चाहे अरे के जिंदगी देव साहब दीर्घायी हूँ और अपनी अभिनय यात्रा में कई यादगार फिल्म और दे उन्हें शुभकामनाओं के साथ अपनी रेडियो तक ममता सिंह को दीजिए बेसराब करके हम जाय आपको हमारे पसंद लौट आयो बे शराब करके हमें आपको हमारे पसंद लौट